विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमदादास मित्र को लिखित ईश्वरों जयती गाजीपुर पच्चीस फरवरी अठारह सौ नब्बे प्रिय महोदय कमर के दर्द से बहुत कष्ट हो रहा है अन्यथा मैं पहले ही आपके यहाँ आने की चेष्टा करता मन को अब यहाँ शांति नहीं मिलती बाबा जी के स्थान से आए हुए तीन दिन हुए परन्तु वे कृपा पूर्वक प्राय नित्य ही मेरे संबंध में पूछताछ करते हैं जैसे ही कमर का दर्द कुछ अच्छा होगा मैं बाबा जी से विदा मांगूंगा आप मेरा अनंत प्रणाम स्वीकार करें आपका नरेंद्र बीकानेर पत्रावली श्री प्रमदा मित्र को लिखित ईश्वर जयति गाजीपुर तीन मार्च अठारह सौ आपका कृपा पत्र अभी मिला शायद आप नहीं जानते कि मैं कठोर वेदांती विचारों का होता हुआ भी बहुत ही कोमल हृदय हूँ और इसी से मेरा बड़ा अनिष्ट होता है थोड़ा भी आघात मुझे विचलित कर देता है क्योंकि मैं कितना ही स्वार्थ परायण रहने का प्रयत्न करूं दूसरे की हानि लाभ देखते ही मेरा सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है इस बार मैंने आत्मलाभार्थ दृढ़ संकल्प कर लिया था परंतु एक गुर गुरभाई की बीमारी का समाचार पाकर मुझे इलाहाबाद दौड़ना पड़ा अब सुशी के से सूचना मिली है इस कारण मेरा मन वहीं लगा है मैंने शरद को तार दिया है परंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला कैसी जगह है कि जहाँ से तार आने में भी इतना विलम्ब लगता है कमर का दर्द जरा भी अच्छा नहीं हो रहा है बहुत कष्ट है कुछ दिनों से मैं पौहारी जी के यहाँ नहीं जा रहा हूँ पर उनकी बड़ी कृपा है कि वे प्रतिदिन किसी को भेजकर मेरी खोज खबर लेते रहते हैं किंतु अब तो मैं देखता हूँ उल्टा समझ ली राम पहले मैं उनके द्वार का भिखारी था पर अब वे ही मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं ऐसा लगता है कि यह संत अभी पूर्ण सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि यह बहुत से कर्म व्रत आचार इत्यादि में लिप्त है और गुप्त भाव तो बहुत ही अधिक है समुद्र पूर्ण होने पर कभी बेलाबद्ध नहीं रह सकता यह निश्चित है इसीलिए अब इन साधु को व्यर्थ कष्ट देने से कोई लाभ नहीं शीघ्र ही विदा लेकर प्रस्थान करूंगा क्या करूं? मेरा ईश्वर दत्त कोमल स्वभाव ही मेरे नाश का कारण बन गया है बाबा जी तो मुझे जाने देने देते नहीं और गगन बाबू इन्हें शायद आप जानते हो एक धार्मिक साधु और सहृदय व्यक्ति है मुझे छोड़ते नहीं यदि तार के उत्तर में मेरा वहां जाना आवश्यक हुआ तो जाऊंगा नहीं तो कुछ दिनों में आपके पास वाराणसी पहुंचूंगा मैं आपको सहज छोड़ने वाला नहीं आपको ऋषि केस जरूर ले जाऊंगा। आपका कोई बहाना न चलेगा वहां किन स्वच्छता विषयक कठिनाइयों का आप जिक्र करते हैं पहाड़ पर क्या जल की कमी है या स्थान की कलकार के तीर्थ स्थानों और सन्यासियों को तो आप जानते ही हैं वे कैसे हैं रुपये खर्च कीजिए और मंदिर के पुजारी आपके लिए जगह करने के निमित्त देव मूर्ति को भी हटा देंगे ठहरने के लिए स्थान की तो बात ही क्या है वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा गर्मी तो वहाँ भी पड़ने लगी होगी पर वाराणसी जैसी नहीं इतना अच्छा है वहाँ ठंड होने के कारण अच्छी नींद तो आएगी आप इतना डरते क्यों हैं मैं इस बात का भार लेता हूं कि आप सकुशल घर लौटेंगे और आपको कहीं कुछ कष्ट न होगा ब्रिटिश राज्य में फकीर या गृहस्थ को कोई कष्ट नहीं यह मेरा अनुभव है क्या मैं यू ही कहता हूं कि हमारा आपका पूर्व जन्म का कुछ संबंध है देखिए ना आपके एक पत्र से मेरे सारे संकल्प हवा हो गए और मैं सब छोड़ वाराणसी की ओर उन्मुख हो गया गंगाधर को मैंने फिर लिखा है और इस बार उससे कहा है कि मठ में लौट आए यदि वह आएगा तो आपसे मिलेगा वाराणसी की जलवायु अब कैसी है यहाँ ठहरने से मैं मलेरिया से मुक्त हो गया हूँ केवल कमर की पीड़ा ने मुझे बेचैन कर रखा है दर्द दिन रात बना रहता है और मुझे बहुत बेचैनी रहती है मैं कह नहीं सकता कि मैं पहाड़ पर कैसे चढ़ूँगा मैंने बाबा जी में अद्भुत दीक्षा देखी है और इसीलिए मैं उनके कुछ प्रसाद का भिक्षुक हूँ पर वे कुछ देना नहीं चाहते केवल मुझसे ही ले रहे हैं इसलिए मैं भी चला आपका नरेंद्र पुनश्च अब किसी बड़े आदमी के पास न जाऊंगा रे मन तू तो अपने में स्थिर रह जा न किसी के द्वार केवल शांत चित्त हो कर तो विनय विवेक विचार परम अर्थ का जिसमें रहता सदा भरा भंडार वह पारस मणि तो तुझमे है कर उससे व्यवहार कमलाकांत अतएव मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मैं श्री राम कृष्ण की बराबरी का दूसरा कोई नहीं, वैसी अपूर्व सिद्धि वैसी अपूर्व अकारण दया जन्म मरण से जकड़े हुए जीव के लिए वैसी प्रगाढ़ सहानुभूति इस संसार में और कहा या तो वे अपने कथनानुसार अवतार हैं अथवा वेदांत दर्शन में जिसे नित्य सिद्ध महापुरुष लोकहिताय मुक्तोपि, शरीर ग्रहणकारी कहा गया है वे हैं निश्चित निश्चित इति में मति ही ऐसे महापुरुष की उपासना के विषय के पातंजल सूत्र ईश्वर प्रणिधान या महापुरुष प्रणिधान के किंचित परिवर्तित रूप में उल्लेख किया जा सकता है अपने जीवन काल में उन्होंने मेरी कोई भी प्रार्थना नहीं ठुकराई मेरे लाखों अपराध क्षमा किए मेरे माता पिता में भी मेरे लिए इतना प्रेम न था इसमें कोई कविजन सुलभ अतिशयोक्ति नहीं है यह एक नितान्त सत्य है जिसे उनका प्रत्येक शिष्य जानता है बड़े बड़े संकट और प्रलोभन के अवसरों पर मैंने करुणा के साथ रो प्रार्थना की भगवान रक्षा कर और किसी ने भी उत्तर नहीं दिया किंतु इस अद्भुत महापुरुष ने अथवा अवतार या जो कुछ समझिए उसने अपने अंतर्यामित गुण से मेरी सारी वेदनाओं को जानकर स्वयं आग्रह बुलाकर उन सब का निराकरण किया यदि आत्मा अविनाशी है और यदि वे इस समय हैं तो मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ हे अपार दया निधे मामई के शरणदाता रामकृष्ण भगवान कृपा करके हमारे इस नरश्रेष्ठ बंधुवर की सारी मनोवांछा पूर्ण कीजिए आप पर वे मंगल वर्षा करें वे जिनको ही मैंने इस जगत में अहेतुक दया सिंधु पाया है शांति ही शांति ही आपका नरेंद्र पुनश्च कृपया शीघ्र उत्तर दीजिए नरेंद्र